सात सात उन्नीस सौ बारह उद्बोधन मैं मां क्या रथ यात्रा के समय तुम्हारी पूरी जाने की बात थी मां भीड़ के समय क्या वहां जाना ठीक रहता उस समय हैजे वैजे की शिकायत बनी रहती है पंडा लक्ष्मीकांत बोला सब कमरे और घर पहले से ही भाड़े पर उठ गए हैं अब ठहरने की कोई जगह नहीं है छोटे छोटे कमरे तक 10-10 रुपए में उठ गए हैं कृपया शीतकाल में आइए मैं वहां किस विग्रह की पूजा होती है मां मैंने सपने में देखा वहां असल में शिव का विग्रह है मैं तुमने वहां जगन्नाथ स्वामी का विग्रह नहीं देखा मां नहीं मैंने केवल शिवजी का विग्रह देखा देखा कि प्रभु जगन्नाथ शिव लक्ष्यशालग्राम से बनी वेदी पर विराजमान है तभी तो हजारों भक्त मंदिर में दर्शन करने आते हैं वहां विमला की भी मूर्ति है महाअष्टमी की रात्रि को उसके निमित्त विशेष भोग होता है विमला देवी दुर्गा का ही एक रूप है अतः क्या यह स्वाभाविक नहीं कि शिव भी वहां विराजमान हो मैं कुछ लोग कहते हैं कि पहले वह एक बौद्ध मंदिर था और बुद्ध देव की प्रतिमा वहां प्रतिष्ठित थी जब मंदिर शंकराचार्य के अनुयायियों के हाथ लगा तो उस प्रतिमा को शिव के प्रतीक में बदल दिया गया उसके भी बाद जब मंदिर वैष्णवों के कब्जे में आया तो उन्होंने उसे श्री जगन्नाथ विष्णु की प्रतिमा में बदल दिया मां मैं यह सब नहीं जानती पर मैंने तो शिवजी का ही विग्रह देखा मैं मुसलमानों ने कितने मंदिर देवी देवताओं की कितनी मूर्तियां खंडित कर दी किसी मूर्ति की नाक तोड़ डाली तो किसी के कान मां इन मुस्लिम आक्रांताओं के डर से श्री गोविंद जी की मूर्ति को वृंदावन से जयपुर ले गए इससे वृंदावन के पुजारी क्षुब्ध हो गए और विग्रह को वापस मांगने लगे अंत में उन्हें देवी वाणी सुनाई पड़ी मूर्ति गई है मैं नहीं गया हूं दूसरी मूर्ति तैयार कर लो मैं उसमें विराजमान हो जाऊंगा मैं गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है पुराने जमाने में पुजारी वहां के विग्रह को रोज गंगोत्री से लाए जल में नहलाते थे लोग प्रतिदिन हिमालय से सिर पर जल के पात्र लेकर आते थे सुल्तान महमूद ने विग्रह को नष्ट कर दिया और वह मंदिर के चंदन काष्ठ से बने दरवाजे को लूट कर ले गया ऐसा क्यों होना चाहिए मां दुष्ट लोग मूर्ति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते मानो उनके सामने से देवता अंतरधान हो जाता है ईश्वर तो इच्छा मात्र से जो चाहे कर सकते हैं यह भी उनकी एक लीला है मैं क्या कर्म का फल नष्ट किया जा सकता है शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान ही कर्म का नाश कर सकता है फिर भी प्रारब्ध कर्म का भोग तो करना ही पड़ता है मां कर्म ही हमारे दुख सुख का कारण है यहां तक कि ठाकुर को भी कर्मफल का भोग करना पड़ा था एक बार उनके अग्रज सन्नी की अवस्था में पानी पी रहे थे ठाकुर ने देखा तो झटपट गिलास छीन लिया वे थोड़ा सा ही पी पाए थे अग्रज रुष्ट हो गए बोले तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया तू भी ऐसा ही भुगतेगा तुझे भी गले में ऐसी ही पीड़ा होगी ठाकुर बोले भैया मैंने तुम्हें सताने के लिए तो ऐसा नहीं किया तुम बीमार हो पानी पीने से तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाती इसीलिए मैंने गिलास छीन लिया और तुमने मुझे यूं श्राप दे दिया अग्रज रोते हुए बोले भाई मैं नहीं जानता कि क्यों कर मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए उनका फल तो होगा ही अपनी बीमारी के समय ठाकुर ने मुझसे कहा था मुझे उस श्राप के कारण गले में कैंसर की यह बीमारी मिली है तुम लोगों को अब भुगतना नहीं पड़ेगा मैंने तुम सबके बदले भोग लिया उत्तर में मैं बोली अगर ऐसी बात तुम्हारे साथ घटती है तब फिर साधारण आदमी कैसे जिंदा बचेगा ठाकुर बोले मेरे अग्रज धर्मात्मा थे उनके शब्द सत्य होंगे ही क्या एरे गैरे किसी की भी बात यौ सच हो सकती है कर्म का फल अनिवार्य है पर भगवान के नाम के प्रभाव से उसकी तीव्रता कम की जा सकती है यदि तुम्हारे भाग्य में पैर का कटना बदा हो तो कम से कम पैर में कांटा चुभकर रह जाएगा जब तब के द्वारा कर्मफल को बहुत कुछ काटा जा सकता है राजा सुरथ के साथ यही हुआ उसने एक लाख बकरे की बलि देकर देवी की पूजा की थी बाद में इन एक लाख बकरों ने तलवार के एक वार से ही राजा का काम तमाम कर दिया उसे एक लाख बार जन्म लेने और मरने की नौबत नहीं आई यह देवी की पूजा का प्रभाव था भगवान के पावन नाम का गान कर्म के प्रभाव की तीव्रता को कम कर देता है मैं यदि ऐसा है तब तो इस जगत में कर्म का नियम ही सर्वोपरि है फिर ईश्वर में विश्वास करने का क्या प्रयोजन बौद्ध लोग कर्म का विधान तो मानते हैं पर ईश्वर को नहीं मानते मां क्या तुम्हारा यह मतलब है कि काली कृष्ण दुर्गा आदि देवी देवता नहीं है मैं क्या जप और तप से कर्मफल का नाश किया जा सकता है मां क्यों नहीं सत्कर्म करना अच्छा है अच्छा कर्म करने से ही व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है और बुरा कर्म करने से वह दुखी होता है उद्बोधन सुबह मैं अच्छा मां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 बगीचे से जो मेरे यहां दिया जाता बहुत सा उसे देती मैं मां ठाकुर जयरामवाटी क्या कई बार गए थे अथवा एक बार? मां कई बार गए थे कभी कभी तो जाकर 10-12 दिन रह जाते जब भी वे कामार पुकुर जाते वे जयराम शिहड़ ये सब जगह होकर वापस लौटते शिहड़ में उन्होंने ग्वाल बालों को खिलाया था मैं यह कब की बात है साधना के समय की या उसके बाद की मां साधना के बाद की साधना के समय तो उनकी उन्माद की सी अवस्था थी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 पगला दमा धैरे अब क्या होगा पता नहीं मैं कल जो मणिंद्र गुप्त आए थे उन्हें तो और कभी नहीं देखा मां वह और एक बार आया था ठाकुर के पास जाता था तब बहुत छोटा था मैं छोटे नरेन को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 यह छोटा नरेन आया भावावस्था में वे देखते मैं पलटू बाबू केवल एक दिन यहां आए थे तारक बाबू बेलघरिया के तो बीच बीच में यहां आते हैं मां पतू अर्थात पलटू भी बीच बीच में यहां आता है मुझे हर महीने एक रुपया देता है बड़ा गरीब है मैं जब जयराम वाटी में रहती हूं तो वहां भेजता है पतू और मणींद्र छुट्टी में जब ठाकुर के पास जाते थे तब बच्चे थे 10-11 साल के काशीपुर के बगीचे में होली के दिन सब लोग बाहर चले गए अबीर खेलने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 वे लोग किसी प्रकार भी नहीं गए ठाकुर रोते हुए कहने लगे अरे ये लोग ही मेरे रामलला है मेरी सेवा करने आए हैं लड़के हैं फिर भी मुझे छोड़ आमोद प्रमोद की ओर लौट कर भी नहीं देखा मैंने देखा यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक उठे मैं ठाकुर के पास कितने सब भक्त जाते थे वे सब अब कहां हैं यहां तो कोई आता नहीं मां वे लोग अपने आप में आनंद में हैं मैं वह भी क्या आनंद है मां सो तो ठीक है बेटा संसार में स्त्री पुत्र को लेकर क्या कोई सुख है सब कामिनी कांचन में भूले हुए हैं संसार में आखिर सब कुछ भोगना ही है मैं उस पर फिर मन बहिर्मुखी है मां जगदंबा काली ही सबकी मां है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 इसी समय नलिनी नहाकर आई ऊपर का संडास थोड़ा गंदा था इसलिए उसने उस पर दो एक हंडी पानी डालकर साफ किया था इसीलिए वह गंगा स्नान करके आई है मां ने देखकर कहा नलिनी गंगा स्नान कर आई हो नलिनी ने कारण बताया मैं नल में नहाने से ही तो होता मां ठीक ही तो है नल में नहाकर गंगा जल छू लेने से ही हो जाता नलिनी का शरीर स्वस्थ नहीं था नलिनी ऐसा भी कहीं होता है आखिर वह संडास जो है मां उससे क्या हुआ तूने मल को छुआ तो नहीं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 तो तुम्हारे मन में उठेगा चोर चोर पर एक शिशु के मन में चोर बुद्धि नहीं होती वह किसी को चोर के रूप में नहीं देखता मां वह तो है ही जिसका मन शुद्ध है वह सब शुद्ध ही देखता है इस गोलाब का उस समय गोलाब मां किसी काम से आई